आज़ादी की गर्मी जॉन हेनरी किसी भी अन्य लड़के की तुलना में बेहतर तैरता है वह एक मछली की तरह रेंगता है वह राक्षस की तरह हवा में बुलबुले उड़ाता है लेकिन वह मेरे साथ शहर के स्विमिंग पूल में नहीं तैरता उसे वहाँ तैरने की अनुमति नहीं है जो और जॉन हेनरी कई मामलों में एक जैसे हैं दोनों को निशानेबाजी पसंद है और दोनों बड़े होकर फायरमैन बनना चाहते हैं दोनों को साथ साथ तैरना पसंद है लेकिन एक रूप में वे अलग भी हैं जो गोरा है और जॉन हैंनरी अश्वेत 1964 में दक्षिण में इसका मतलब है कि जॉन हैंड्री को अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ सब कुछ एक साथ करने की अनुमति नहीं है फिर एक कानून पारित होता है जो नस्ल के आधार के भेदभाव पर रोक लगाता है फिर सभी के लिए शहर का स्विमिंग पूल खुल जाता है उससे जो और जॉन हैंडरी इतने उत्साही थे कि वे वहाँ स्विमिंग पूल जाने के लिए रेश लगाते हैं लेकिन कानून बदलना आसान होता है पर लोगों के दिलों को बदलने में ज्यादा समय लगता है फ्रीडम समर पुस्तक में उन्नीस के नागरिक सम्मान अधिकारों के पारित होने के बाद शक्तिशाली और से दो के शुरुआत में अमेरिका का दक्षिण भाग लंबे समय से एक ऐसा स्थान रहा जहां काले अमेरिकी गोरो के पानी के नलों से पानी नहीं पी सकते थे गोरे और काले बच्चों के लिए अलग अलग स्कूल थे और अस्वीत लोग समान सार्वजनिक क्षेत्रों का आनंद नहीं उठा सकते थे फिर उन्नीस सौ नागरिक अधिकार कानून बना जिसके तहत सभी व्यक्ति सभी सार्वजनिक सार्वजनिकों के, के, में, में के घर जाकर ग्रीष्मकाल बिताता था जब नागरिक अधिकार अधिनियम पारित हुआ तो शहर का स्विमिंग पूल को शहर के स्विमिंग पूल को बंद कर दिया गया और रोल रिंक और आइसक्रीम पार्लर पार्लर को भी अश्वेतों को वैध रूप से समान अधिकार और स्वतंत्रता स्वतंत्रता देने के बजाय कई दक्षिणी व्यवसाय व्यवसायियों ने विरोध में अपने दरवाजे बंद करने का विकल्प चुना उनमें से कुछ हमेशा के लिए बंद हो गए इसके अलावा 1964 की गर्मियों में मिशी में नागरिक का अधिकार कार्यकर्ताओं ने फ्रीडम समर को काले अमेरिकियों को वोट देने के लिए पंजीकृत करने के लिए एक आंदोलन का आयोजन किया यह महान नस्ली हिंसा और परिवर्तन का समय था यही वो उथल फुथल उथल फुथल थी जिस पर मैंने ध्यान देना शुरू किया मैंने देखा कि काले लोग हमेशा पीछे के दरवाजों का इस्तेमाल करते थे हर गोरे इंसान की मदद के बाद ही काले लोगों का नंबर आता था उनकी चमड़ी के रंग के कारण ही उनके साथ यह खराब व्यवहार किया जाता था मुझे लगा कि इसका कानून से कुछ लेना देना नहीं था तब मुझे यह एहसास भी हुआ कि एक गोरे इंसान का एक काला दोस्त होना एक खतरनाक बात हो सकती थी मैंने मैं इन विचारों और छवियों को अपने दिमाग से बाहर नहीं निकाल पाया मैंने सोचा कि मेरी उम्र के किसी अश्वे बच्चे पर उस समय क्या बीत रही होगी मैंने चीज़ों के बदलने के बारे में भी सपना देखा फिर मैंने सोचा कि कोई भी बच्चा काला हो या सफ़ेद उसके बारे में भला क्या कर सकता था यह कहानी उस समय कि मेरी भावनाओं से उपजी है या काल्पनिक जरूर है पर वास्तविक घटनाओं पर आधारित है जॉन हेनरी वडेल मेरा सबसे अच्छा दोस्त था उसकी माँ मे, मेरी माँ के लिए काम करती थी हेनरी की माँ का नाम एनी मई था हर सुबह एनी मई 8 बजे की काउंटी बस से उतरती थी और मेरे घर तक एक लंबी पहाड़ भी चढ़कर आती थी गर्मियों के दिनों में जॉन हेनरी भी अपनी माँ के ठीक एक कदम पीछे होता था हम एनी मई की मदद करते थे हम सेम की फलियों पर मक्खन लगाते थे हम सामने के गलियारे की सफाई करते थे हम बिल्लियों के घर के बिल्लियों को घर के अंदर जाने देते थे और उन्हें फिर उन्हें बाहर भगाते थे अंत में एनी मई कहती थी तुम दोनों ने बहुत उधम मचाया है अब बाहर जाओ और खेलो तब हम बाहर मिट्टी में कंचों से खेलते थे जब धूप बहुत तेज और बिल्कुल असहनी हो जाती थी तब हम चिल्लाते थे जो अंत में पहुँचेगा वो एक सड़ा हुआ अंडा होगा और फिर चिल्लाते हुए हम दोनों सीधे नहीं तैरता था उसे वहां तैरने की अनुमति नहीं थी तो हम क्रिक पर चट्टानों और टहनियों का एक बांध बनाते थे और तैरने का स्थान बनाने के बाद कपड़े उतार कर बिल्कुल नंगे होकर पानी में कूद जाते थे जॉन हेनरी की त्वचा एकदम भूरे मक्खन के रंग की थी जैसे अच्छी बारिश के बाद चीड की सुइयों से खुशबू आती है वैसी ही खुशबू उसके शरीर से आती थी मेरी त्वचा उन पीले पतंगों के रंग की थी जो रात में बरामदने की रोशनी में आकर नाच करते थे जॉन हेनरी का कहना था कि मेरे शरीर की खुशबू किसी दूल्हे हुए मोजे जैसी थी इसका मतलब युद्ध मैं चिल्लाता था फिर हम पानी में छपा मार मार कर उसे एक सफेद तूफान में तूफान में बदल देते थे और फिर पेट फटने तक हंसते रहते थे फिर हम अपनी पीठ के बल तैरते थे और वेल की तरफ मुँह से पानी के फुवारे फेंकते थे मैं बड़ा होने पर एक फायरमैन बनूंगा मैंने कहा मैं भी जॉन हेनरी ने भी वही कहा मेरे पास बर्फ के गोले खरीदने के लिए दो सिक्के थे फिर हम अपने कपड़े पहनकर शहर की ओर जाते जॉन हेनरी मेशन जनरल स्टोर के सामने वाले दरवाजे से नहीं घुस सकता घुस सकता था उसे उसकी अनुमति नहीं थी तुम्हारे क्या हालचाल है जो मिस्टर मेशन मुझसे पूछते थे फिर वो आंख मारते हुए मुझसे कहते थे क्या तुम ये सब अकेले खाओगे मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता है इसमें से एक मेरे दोस्त के लिए है मैंने कहा और फिर मैं दरवाजे से बाहर दौड़ा अब बिल्कुल ठीक वहां बहुत गर्मी भी होगी बहुत डेडी ने, ने बर्फ की ठंडी चाय पीते हुए कहा कल से टाउन पुल की सभी लोगों के लिए खुला होगा चाहे में किसी भी रंग के क्यों न हो यही नया कानून है मां ने भी कहा उन्होंने मटर का पुलाव मेरी थाली में डाला और कहा अब एक नया कानून बना है अब सब लोग चाहे वो गोरे हों या काले सब एक साथ होंगे दुकानें शौचालय पीने के पानी के नल सभी लोगों के लिए खुले होंगे सुनकर मैं अपनी कुर्सी पर लड़खड़ाया कृपया मुझे माफ शहर के पुल में तैरने वाला हूँ क्या वो गहरा है हाँ वो सच में गहरा है मैंने उससे कहा और वहां का पानी इतना साफ है कि तुम नीचे कूद अपनी आंखें खोल सकते हो और फिर तुम भी तुम्हे सब कुछ साफ दिखेगा चलो हम वहां तैरने वाले लड़के होंगे जॉन हेनरी ने कहा मैं अपना भाग्यशाली सिक्का साथ लाऊंगा फिर हम उसे पानी में फेंककर गोता लगाकर उसे खोजेंगे अगली सुबह जैसे ही सूरज आकाश में से झाका मेरा सबसे अच्छा दोस्त जॉन हैनरी बॉडल दौड़ा दौड़ा उसे मिलने के लिए आया चलो चलते हैं वो चिल्लाए है। मुझे मेरा सिक्का मिल गया और मैं उसे साथ लेकर स्विमिंग पूल तक दौड़ा हुआ जाऊंगा हमने पहाड़ी तक दौड़ लगाई फिर हम रुके वहां पर डम्पर ट्रक थे वे से खाली स्विमिंग पूल तक जा रहे थे मजदूर स्विमिंग पूल में कोल तार भर रहे थे जहां कभी साफ पानी था वहां काला कोल तार था उनमें एक मजदूर जॉन हेनरी का बड़ा भाई बिल रोजर्स था हमने उससे पूछा क्या हुआ और उसने देखते ही हमें वहां से वापस जाने का इशारा किया। उसका मतलब था घर वापस जाओ लेकिन हमारे पैर में फंस गए थे और हम वहां से हिल नहीं पाए इसलिए हम लंबे समय तक वहीं खड़े रहे और पूरी सुबह स्विमिंग पूल को गर्म कोलतार से भरते हुए देखते रहे कोलतार के ऊपर से धुएं के रंग की फाप हवा में उठ रही थी श्रमिक अपने जूतों पर लकड़ी के तख्ते बांधकर कोलतार की सतह को समतल बनाने की कोशिश कर रहे थे काम खत्म होने के बाद विल ने एक खाली ट्रक में अपने को रखा और आगे बढ़ गया कुछ देर में सब कुछ शांत हो गया अब हम घास में से गुजरने वाली हवा की आवाज सुन सकते थे हम स्विमिंग पूल के डाइविंग बोर्ड पर बैठे और हमने कोलता से चिपकी हुई चांदी के रंग की सीढ़ी को घुरा घूरा मेरा दिल भड़क मेरा दिल धड़कने लगा जॉन हेनरी ने कापती आवाज में कहा सफेद धोख अपने स्विमिंग पूल में काले लोगों को घुसने देना नहीं चाहते हैं। तुम गलत हो जॉन हेनरी मैंने कहा लेकिन मुझे पता था कि उसने बिल्कुल सही कहा था चलो हम क्रीक पर वापस चलते हैं मैंने कहा मैं इस पुराने स्विमिंग पूल में वैसे भी तैरना नहीं चाहता था जॉन हैंनरी की आंखें गुस्से से भर जाती हैं पर इस मैं इस स्विमिंग पूल में तैरना चाहता था मैं वो सब कुछ करना चाहता हूँ जो तुम कर सकते हो जो तुम करते हो मुझे नहीं पता कि क्या कहना चाहिए था लेकिन जैसे जैसे हम शहर की ओर वापस चले मेरे दिमाग में नए नए विचार आए मैं जॉन हेनरी के साथ डेली डिप में जाना चाहता हूँ और वहाँ बैठकर उसके साथ रूट बेयर बीना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि हम दोनों साथ में पिक्चर शो में जाएं, पॉपकॉर्न खरीदें और साथ बैठकर फिल्में देखें मैं जॉन हैंनरी की आंखों से इस शहर को देखना चाहता हूँ हम मिस्टर मिशन के स्टोर के सामने रुकते हैं मैं अपने हाथों को अपनी जेब में डालता हूँ जबकि मेरा दिमाग अपने नए विचारों के साथ शब्दों में खो शब्दों को खोजता है मेरी उंगलियाँ दोनों सिक्कों के पास है क्या तुम एक बर्फ का गोला खाना चाहते हो जॉन हैं ने अपनी आँखें पोची और एक लंबी सांस ली मैं बर्फ का गोला खुद निकालना चाहता हूँ मुझे हेनरी की बात ठीक भी लगती है और बर्फ का बोला खुद निकालते हैं मैंने कहा मैं जॉन हेनरी को अपना एक सिक्का देता हूं <coughs> वो अपना सिर हिलाकर मना करता है मेरा मेरे पास अपना खुद का सिक्का है फिर हम एक दूसरे को घूरते हैं उसके बाद हम दोनों एक साथ दुकान के सामने वाले दरवाजे से अंदर घुसते हैं समाप्त